श्री राम वचनामृत परिच्छेद 32 दो मई अठारह सौ तिरासी ब्रह्मोपासना तथा श्री रामकृष्ण अब संध्या की उपासना होगी वह बड़ा कमरा भक्तों से भर गया कुछ ब्राह्म महिलाएं हाथों में संगीत पुस्तक लिए कुर्सियों पर आ बैठी पियानो और हारमोनियम के सहारे ब्रह्म संगीत होने लगा गाना सुनकर श्री रामकृष्ण के आनंद की सीमा न रही क्रमशः उद्घोष उद्बोधन प्रार्थना और उपासना हुई आचार्य वेदी पर बैठे वेदों से मंत्र पाठ करने लगे ओम पिता नो सी पिता नो बोधि नमस्ते स्तुम आमांसी तुम हमारे पिता हो हमें सद्बुद्धि दो तुम्हें नमस्कार है हमें नष्ट न करो ब्रह्म भक्त उनसे स्वर मिलाकर कहते हैं ओम सत्यम अनंतम ब्रह्म आनंदम अमृतम यदिभाति शांत शिवम अद्वैतम शुद्धम अपापविद्धम फिर आचार्यों ने पाठ किया ओम नमस्ते सते जगत्कार नमस्ते चिते सर्वोकाश्रयाय इत्यादि तनंतर उन्होंने प्रार्थना की ओम अस्तोमां सदगमय तमसो मा ज्योतिर मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय आविराविर्म एद्रयत्ते दक्षिणम मुखम तेन माम पाहींदि का पाठ सुनकर श्री रामकृष्ण भावाभीष्ट हो रहे हैं अब आचार्य निबंध पढ़ते हैं अहेतुक कृपा सिंधु श्री राम कृष्ण उपासना समाप्त हो गई भक्तों को खिलाने का प्रबंध हो रहा है अधिकांश ब्राह्मण भक्त नीचे आंगन और बरामदे में टहल रहे हैं रात के नौ बज गए श्री राम कृष्ण को दक्षिणेश्वर लौट जाना है घर के मालिक निमंत्रित गृह भक्तों की संवर्धना में इतने व्यस्त हैं कि श्री राम कृष्ण की कोई खबर ही नहीं ले सकते श्री राम कृष्ण राखाल आदि से अरे कोई बुलाता भी तो नहीं राखाल क्रोध में महाराज आइए हम दक्षिणेश्वर चलें श्री राम कृष्ण हंसकर अरे ठहर गाड़ी का किराया तीन रुपये दो आने कौन देगा चिड़ने से ही काम न चलेगा पैसे का नाम नहीं और थोथी झांझ फिर इतनी रात को खाऊं कहाँ बड़ी देर में सुना गया कि पतले बिछी है सब भक्त एक साथ बुलाए गए उस भीड़ में श्री राम कृष्ण भी राखाल आदि के साथ दूसरे मंजिले में भोजन करने चले भीड़ में बैठने की जगह नहीं मिलती थी बड़ी मुश्किल से श्री राम कृष्ण एक तरफ बैठाए गए स्थान भद्दा था एक रसोइया ठकुराइन ने भाजी परोसी श्री राम कृष्ण को उसे खाने की रुचि नहीं हुई उन्होंने नमक के सहारे एक आध पूड़ी और थोड़ी सी मिठाई खाई आप दयासागर हैं, हैं गृहस्वामी लड़के हैं वे आपकी पूजा करना नहीं जानते तो क्या आप उनसे नाराज होंगे अगर आप बिना खाए चले जाएं, तो उनका अमंगल होगा फिर उन्होंने तो ईश्वर के ही उद्देश्य से इतना आयोजन किया भोजन के बाद श्री राम गाड़ी पर बैठे गाड़ी का किराया कौन दे उस भीड़ में गृह स्वामियों का पता नहीं चल रहा इस किराए के संबंध में श्री रामकृष्ण ने बाद में विनोद करते हुए भक्तों से कहा था गाड़ी का किराया मांगने गया पहले तो उसे भगा ही दिया फिर बड़ी कोशिश से तीन रुपये मिले पर दो आने नहीं दिए कहा कि उसी से हो जाएगा परिच्छेद 33 भक्तों के साथ कीर्तनानंद में श्री रामकृष्ण ने कलकत्ता कसारीपाड़ा को हरिभक्ति प्रदायनी सभा में सुभागमन किया है रविवार बैशाख शुक्ला सप्तमी संक्रांति तेरह मई अठारह ईस्वी आज सभा में वार्षिक वार्षिकोत्सव हो रहा है मनोहर साई का कीर्तन हो रहा है श्री राधा कृष्ण प्रेम का गाना हो रहा है सचियाँ श्रीमती राधिका से कह रही हैं तूने मान प्रणय कोप क्यों किया तो क्या तो कृष्ण का सुख नहीं चाहती श्रीमती कहती हैं उनके चंद्रावली के कुंज में जाने के लिए मैंने कोप नहीं किया वहां उन्हें क्यों जाना चाहिए चंद्रावली तो सेवा नहीं जानती दूसरे रविवार को 25 पाँच रामचंद्र के मकान पर फिर कीर्तन हो रहा है श्री राम आए हैं बैसाख शुक्ला चतुर्दशी श्रीमती राधिका श्री कृष्ण के विरह में बहुत कुछ कह रही हैं जब मैं बालिका थी उसी समय से श्याम को देखना चाहती थी सखी दिन गिनते गिनते नाखून घिस गए देखो उन्होंने जो माला दी थी वह सूख गई है फिर भी मैंने उसे नहीं फेंका कृष्णचंद्र का उदय कहाँ हुआ वह चंद्रमान प्रणय कोप रूपी राहु के भय से कहीं चला तो नहीं गया हाय उस कृष्ण मेघ का कब दर्शन होगा क्या फिर दर्शन होगा प्रिय प्राण खोलकर तुम्हें कभी भी न देख सकी एक तो कुल दो ही आंखें, उसमें फिर पलक उसमें फिर आंसुओं की धारा उनके सिर पर मोर का पंख मानो विस्तृत बिजली के समान है उस मेघ को देख पंख खोलकर कर नृत्य करते थे सखी यह प्राण तो नहीं रहेगा मेरी देह तमाल वृक्ष की शाखा पर रख देना और मेरे शरीर पर कृष्ण नाम लिख देना श्री राम कृष्ण कह रहे हैं वे और उनका नाम अभिन्न है इसीलिए श्रीमती राधिका इस प्रकार कह रही हैं जो राम वही नाम है श्री राम कृष्ण भावमग्न होकर यह कीर्तन का गाना सुन रहे हैं गोस्वामी कीर्तनिया इन गानों को गा रहे हैं अगले रविवार को फिर दक्षिणेश्वर मंदिर में वही गाना होगा उसके बाद के शनिवार को फिर अधर के मकान पर वही कीर्तन होगा परिच्छेद चौंतीस दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ श्री राम दक्षिणेश्वर मंदिर के अपने कमरे में खड़े खड़े भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं रविवार वैशाख कृष्णा पंचमी 27 मई अठारह सौ ईस्वी दिन के नौ बजे का समय होगा भक्तगण धीरे धीरे आकर उपस्थित हो रहे हैं श्री राम कृष्ण मास्टर आदि भक्तों के प्रति भाव अच्छा नहीं शाक्त वैष्णव वेदांती ये सब झगड़ा करते हैं यह ठीक नहीं पद्मलोचन वर्तमान के सभा पंडित थे सभा में विचार हो रहा था शिव बड़े हैं या ब्रह्मा पद्मलोचन ने बहुत सुंदर बात कही थी मैं नहीं जानता मुझसे न शिव का परिचय है और न ब्रह्मा का सभी हंसने लगे व्याकुलता रहने पर सभी पथों से उन्हें प्राप्त किया जाता है परंतु निष्ठा रहनी चाहिए निष्ठा भक्ति का दूसरा नाम है अव्यभिचारिणी भक्ति जिस प्रकार एक शाखा वाला वृक्ष सीधा ऊपर की ओर जाता है व्यभिचारिणी भक्ति जैसे पांच शाखा वाला वृक्ष गोपियों की ऐसी निष्ठा थी कि वृंदावन के पीतांबर और मोहन चूड़ा वाले गोपाल कृष्ण के अतिरिक्त और किसी से प्रेम न करेंगी मथुरा में जब राजवेश में सिर पर पगड़ी पहने कृष्ण को देखा तो उन्होंने घूंघट की आड़ में मुंह छिपा लिया और कहा वह कौन है क्या इसके साथ बात करके हम द्विचारिणी बनेंगी स्त्री जो स्वामी की सेवा करती है वह भी निष्ठा भक्ति है देवर जेठ को खिलाती है पैर धोने को जल देती है परंतु स्वामी के साथ दूसरा ही संबंध रहता है इसी प्रकार अपने धर्म में भी निष्ठा हो सकती है इसीलिए दूसरे धर्म से घृणा नहीं करनी चाहिए बल्कि उनके साथ मीठा व्यवहार करना चाहिए श्री रामकृष्ण गंगा स्नान करके काली के दर्शन करने गए हैं साथ में मास्टर हैं श्री राम कृष्ण पूजा के आसन पर बैठकर मां के चरण कमलों पर फूल चढ़ा रहे हैं बीच बीच में अपने सिर पर भी चढ़ा रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं बहुत समय के बाद श्री रामकृष्ण आसन से उठे भाव में विभोर होकर नृत्य कर रहे हैं और मुंह से माँ का नाम ले रहे हैं कह रहे हैं माँ विपदनाशनी देह धारण करने से ही दुख विपदाएं होती हैं संभव है इसीलिए जीव को इस विपदनाशनी महामंत्र का उच्चारण कर कातर होकर पुकारना सिखा रहे हैं अब श्री रामकृष्ण अपने कमरे में पश्चिम वाले बरामदे में आकर बैठे हैं अभी तक भाव का आवेश है पास है राखाल मास्टर नकुल वैष्णव आदि नकुल वैष्णव को श्री कृष्ण अट्ठाईस उनतीस वर्षों से जानते हैं जिस समय वे पहले पहल कलकत्ते में आकर झामा पुकुर में रह रहे थे और घर घर में जाकर पूजा करते थे उस समय कभी कभी नकुल वैष्णव की दुकान में जाकर बैठते थे और आनंद मनाते थे आजकल पानीहाटी में राघव पंडित के महोत्सव के उपलक्ष्य में नकुल बाबा जी आकर प्रायः प्रतिवर्ष श्री राम कृष्ण का दर्शन करते हैं नकुल वैष्णव भक्त थे कभी कभी वे भी महोत्सव का भंडारा देते थे नकुल मास्टर के पड़ोसी थे श्री राम कृष्ण जिस समय झामापुकुर में थे उस समय गोविंद चटर्जी के मकान में रहते थे नकुल ने मास्टर को वह पुराना मकान दिखाया था